प्रश्नोत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्य पाप तथा संस्कार जिज्ञासा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा क्या उनका यह कथन सत्य है समाधान शास्त्र वाक्य पर संशय नहीं करना चाहिए मानस में यह चौपाई भूसुंडी जी और गरुण जी के संवाद में आती है भूसुंडी जी ने कहा कलयुग में और तो सभी दोष ही दोष हैं पर एक गुण यह है कि इसमें मन से किया गया पुण्य कर्म तो सफल होता है पर मानसिक पाप का फल नहीं होता यह कथन सत्य ही है यदि आपके मन में विपरीत संकल्प आ गया तो आप उतने दोषी नहीं होंगे जब तक वह वाणी और शरीर में ना आए क्योंकि इस समय वातावरण ही रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता का है हाँ वाणी और शरीर में आ गया तो आप अपराधी हो जाओगे इसके विपरीत मन से यदि पूजन करेंगे गोदान करेंगे यज्ञ करेंगे तो उसका फल होगा इस समय मन आपके हाथ में नहीं है और मन की एकाग्रता स्थापित किए बिना आप कोई भी साधना नहीं कर सकते जब तक व्यक्ति मन से अभ्यास नहीं करेगा तब तक मानस पूजा कर ही नहीं सकता आज मानस पुण्य करना बड़ा कठिन है इसलिए उसका फल तो होना ही चाहिए इसी दृष्टि से यह बात कही गई है जिज्ञासा व्यक्ति जानता है कि पाप का फल दुख ही है फिर भी वह पाप कर्म क्यों करता है समाधान यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था अथकेन के न पापम चरति पुरुष अर्जुन ने कहा भगवान बहुत बार मन में इच्छा न होने पर भी अंदर से कोई एक कहता है झूठ बोले और दूसरा कहता है न बोले हम दूसरे की कोई वस्तु उठाने चले तो अंदर से कोई एक कहता है उठा लो और दूसरा कहता है मत उठाओ इच्छा न होने पर भी जैसे गला पकड़कर कोई पाप में लगा दे ऐसे लगा देता है वह कौन है भगवान ने कहा अर्जुन मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता परंतु मैं किसी को पाप में नहीं लगाता हूँ और न ही पाप करना जीवन का स्वभाव है फिर जीव पाप क्यों करता है ऐसी शंका होने पर भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव यह जो जगत की कामना हृदय में बैठी है यही जीव को पाप में लगाती है परमेश्वर एवं धर्म दोनों वही हृदय में बैठे हैं वे उसको पाप से रोकते हैं पर जीव रजोगुण की प्रबलता से उनकी न सुनकर अपने मन की ही सुनता है और पाप में प्रवृत्त हो जाता है अब यदि उसकी कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ जाता है और कोई उसकी कामना में बाधा डाले तो क्रोध आ जाता है भगवान ने काम के विषय में कहा रजोगुण समुद्भव यह जीव का स्वभाव नहीं है अपितु तो अंदर बैठे रजोगुण से उत्पन्न होता है क्योंकि यदि जीव का स्वभाव होता तो सभी विषयों के प्रति उसके मन में समान रूप से कामना होनी चाहिए थी और यदि विषय का स्वभाव होता तो एक विषय के प्रति सबके मन में समान रूप से कामना होती पर ऐसा नहीं देखा जाता इसलिए फिर आगे कहा विध्येन मिह हे अर्जुन परमार्थ मार्ग के इस वैरी को तुम जान लो इतना बड़ा वैरी कोई दूसरा नहीं है कहने का मतलब है कि जानते हुए भी यदि व्यक्ति पाप करता है तो उसमें हेतु रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही है